ओम पुषे वा वायुदर्भोत रेखा तेभ्योंगेभ्य स्जसंभूत आत्मनिवातादा स्त्रि सिंचति अथन जनयद प्रथम जन्म अया सोवायुष मनुष्य सबसे पहले संसारी जीव रिग्रंश सुख रूप से पुष्य के, के भीतर ही गर्भ रूप में हो जाता है आदितो पुरुषे हवा पुरुष पुरुष शरीर में ही के भीतर ही सबसे पहले आदित्य मैंने सबसे पहले वो क्या हो जाता है ये संसारी जीव कहा जाता है सबसे पहले पुरुष के शरीर में रहता है वो सब पंचांग विद्या से ऊपर से गिरा बादल में बारिश हुई अन्न हुआ ऐसा क्रम से और यह करके पुरुष ने खाया पिया उससे क्या परिणाम होगा गर्भ के वीर बन गया तो वीर रूपेण सबसे पहला उसका जन्म माना जाता है गर्भोभवती यद एक तद रेता वह यह जो रेत है रेत रूपेण परिणाम जो प्राप्त हुआ है जो परिणाम को प्राप्त हुआ है वह इस पुरुष के शरीर के भीतर गर्भोभवती मनिचपा हुआ वेष्टित होकर के रह जाता है गर्भ का मतलब क्या छिपाव छिपा गर्भवेष्टन तो है गर्भवेष्टन गर्भ गत भी है गत्यर्थक भी है तो यद्यपि गमन कर रहा है निरंतर बीच बीच में वेस्टि किस तरह से है तो पता नहीं चलता है जीव है आपके अंदर कितने जीव हैं ये कोई बता सकता है जितना वीरी का बूंद होगा उतना जीव है प्रत्येक वीर बूंद पर एक एक जीव सवार है। अभिमान कर बैठा है मैं उस वीर का बूंद पर मैं करके अभिमान हजारों, हजारों ते वीर बूंद है पूरे शरीर में व्याप्त है जन्म को ही प्रथम जन्म नहीं माना गया कि वीर जब स्त्री में डालते हो तब तो उसका प्रथम जन्म मानते आगे करते सर्वेभ्य समूता यह जब प्रसिद्ध वीर है तदे तो तत्त वह यह जो प्रसिद्ध पुरुष के संपूर्ण से उत्पन्न हुआ सर्वे अंगे सम्भूत व उत्पन्न हुआ सारभ तेज सारे आत्मन एव आत्मान विभरती वह पुरुष इस प्रकार से अपने आत्मरूप से तेज को अपने ही शरीर में पोषण करता है अपने आत्मा के समान मानता है तेज को तेज नष्ट न हो पूरी प्रयास करता है ब्रह्मचर्य का नष्ट ना हो ब्रह्मचर्य का पालन पर पूरा जोर दिया गया सकल शास्त्रों में क्योंकि जितना ब्रह्मचर्य परिपक्व होता है उतना ही आपका तेज जो अंदर है वह भी परिपक्व होता है तेजस्वी हो जाते हैं और वीर भी उतनी मजबूत होगा वीर वीर भी तेजस्वी होगा जो संतान पैदा हुआ ऐसा वीर से वह अभी तेजस्वी हो जाएगा आज कल बच्चे क्यों तेजस्वी पैदा न हो रहे इसीलिए है नहीं शादी के बाद भी बच्चे पैदा नहीं करते दो चार साल ऐसे भोग उलास करते रहते सारे वीर तो खत्म हो गया पूरा तेज खत्म नष्ट हो गया उसके बाद पत्रिकोएगा तो वो बीज में क्या दम रहेगा जब पहले केल मौज मस्ती करके नष्ट कर दिया अब में जो है वीर जो रह गया उसे कोई तेजी नहीं रहती निस्तेज होता तेज ही नहीं बच्चे पैदा और ऐसा हो रहे सबांगे हो रहे हैं दिमाग नहीं है शक्ति नहीं कोई चीज नहीं हर तरह से कमजोर है कारण यही है तो तेज नष्ट हो गया उसकी रक्षा करना हाँ पुरुष का कर्तव्य है ये बताने के लिए बोल रहे आत्मनिव आत्मन विवर्दी उसको बर्बाद होने नहीं देना नष्ट होने नहीं देना किसी प्रकार से सप्रदोष आदि ना हो ऐसे प्रयास करना चाहिए खाना पीना ऐसा संयम विहार वि चीज संभालना पड़ता है फिर जिस समय वह पुरुष ने क्या किया तब यदा स्त्रिया को पुरुष ने स्त्री में सिंच दी गर्भ से संस्कार कर दिया अथ एन अपने गर्भ रूप से उत्पन्न शुक्र को स्त्री में जब सिंचता है तब इसे वह उत्पन्न करता है समझो एक बार जन्म दे रहा है समझो एन जने उस वीर को जन्म दे रहा है तदस्य प्रथम जन्म यही संसारी पुरुष का पहला जन्म है पुरुष से स्त्री में जो गया वीर वह स्त्र से वीर का जाना ही संसारी जीव का पहला जन्म है जो संसरण कर रहा है अनेकों लोगों भटक भटक करके जी रहा है ऐसे संसारी जीव का यह पहला जन्म ऐसा वैराग्य के लिए कहा जा रहा है ताकि देखो कितना वीर नष्ट हो गया जो वीर नष्ट हो रहे हैं तो वो जीव क्या बेचारे वो जन्म मिलेगी ना बर्बाद हो गए जो फिर अन्न में जाएंगे फिर चक्कर काट के आएंगे जो बर्बाद हो गया वो तो मिट्टी में मिल गया नष्ट हो गया कहीं कीड़े मकोड़े चींटी फिंटी कोई खा जाएगा या कहीं चला गया कपड़े से धो दिया उसमें चला गया वो कीटाणु जो अंदर है कोई ना कोई खा जाएंगे और कीड़े मकोड़े बनेगा और फिर वह मरेगा ऐसे करते कर फिर दोबारा गेहूँ में आने में बहुत टाइम लगेगा और फिर आदमी खाएगा मान लो पहला वीर को डाल दिया स्त्री में पहला जन्म हो गया उस जीव का लेकिन गर्भ दो चार महीने मर जाए छ महीने मर जाए सात महीने मर जाए फिर वही हालत हो गया जीव का मेरे मनुष्य जन्म मिलना कितना कठिन है वो बताने के लिए सब वर्णन करता है इसलिए इसको आसानी से बर्बाद होने नहीं देना जाने नहीं देना मोक्ष पाना है किसी भी हालत मनुष्य तो का। का, मन का, का, तो शरीर तो के लिए प्रयास करते करते मर जाए तब भगवान कहेंगे तो प्रयास करते मरा इसलिए अगला जन्म फिर मनुष्य का देगा फिर ऐसा संयोग बनाएगा बुद्धि हो गमतम स्मृतियां आ जाएंगी शास्त्र जल्दी याद हो जाएगा सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा अब लघु उठा जा रहा है तो अगले दिन फट रट जाओगे कि अब रटा हुआ है ना मेहनत करके तो अगले दिन में जल्दी रटन तो जाएगी इस जन्म में जो रट नहीं पा रहे तो मतलब समझो उसने पूर्व जन्म में कभी रटा ही नहीं होगा अनेक जन्म संसित ना अनेक जन्मों से वासना संस्कार आती है अनेक जन्मों से इसका संस्कार है ही नहीं शास्त्र का तभी इस जन्म वो रट नहीं पा रहा कुछ और जो फटाफट रटके तड़ा तैयार हो रहे है इसका मतलब समझो इसका अनेक जन्मों से बिल्कुल संस्कार तगड़ा है तभी जो सुनते जा रहा है गुरु के फटाफट फटाफट ग्रहण हो रहा है और सारा पछवी रहा है सब टिका हुआ है जिसके अनेक जन्मों से संस्कार है उसके अंदर पता लग जाता है ये बालक अनेक जन्मों से इसी साधना मार्ग में रहता है रहते आया है और आगे भी रहते रहेगा यावत काल मोक्ष होगा तवत काल पर उसको यही तरीके से जाते व्यक्ति के संस्कार से पता लग जाता है महाभारत में से वर्णन आया यहाँ तक भी बता दिया स्वर्ग से आयो हो क्या पहचाने नरक से आया वो क्या पहचाने पशुओं पशुनी से आया वो क्या पहचाने सब वर्णन किया है उसका व्यवहार से उठना बैठना सब से मालूम हो जाएगा ये आदमी किस किसी से इधर आया है कहाँ से आया है ये अमेरिका से आया इंग्लैंड से आया वहाँ पशु बन के रहा ज्ञादी बन के रह कर के आया सब मालूम और चिंतन करते हैं हम नहीं, गुणों पर ध्यान नहीं देते हैं शास्त्र अयमेव भाषाकार कर रहे देखो अयमेव अम कर्म अभिमानवान यज्ञादि कर्म कृत्व अस्मात् धूमाली क्रमेण चंद्रम संप क्षीण कर्मा दृष्टिया क्रमेण इमकम प्राप्त अन्नभूत पुरुषाग्न पूता जो मूर्धा आदि का छेदन करके अंदर प्रवेश किया था जो मूर्धान विदारी प्रवेश उसको स्वयं अयम कह दिया और क्या किया उसने प्रवेश करके अविद्या से प्रेरित होकर के कामनाएं की कामनाओं के कारण से कर्म किया कर्माभिमान वाला होकर के यज्ञारी कर्मों को करता हुआ वह मर गया था और लोक का इस अस्नातलोक से निकल करके धूम आदि मार्ग से चंद्रलोक को प्राप्त किया था वहां से प्राप्य प्राप्त करने के चंद्रलोक को क्षीण कर्मा जब वह पुण्य कर्म उसका नष्ट हो गया छीने पुण्य मरतेलोकम विशंति वापस वृष्टिया क्रमीण इमोक प्राप्य वृष्टिया क्रम से वो वापस इस्लोक में पहुंच गया पहुंच करके कहा हो गया हो प्राप्य अन्नभूत अन्न रूप हो गया चावल बन गया दाल बन गया कुछ मुझे बन गया और बन के चुहा भी नहीं खाएगा उसको आदमी ने खा लिया है ना अब क्यों बन गए क्या फायदा क्यों बनने से भी मनुष्य में जागे वीरी बनेगी तब तो चुहा खा लिया चुहे में वीरी बन गया चुहा बनके पता हो जाएगा हाँ सब कर्मानुसार जो महान भाग्यशाली होगा वही जीव मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है जिसे तो कहा बड़े भाग मनुष्य पावा बड़े भाग्य से बोलता है मनुष्य शरीर पुरुषाग्न होता पुरुषाग्नि ने आहुति रूप में डाला अभी भोग के स्वागत से नहीं खाया उसको यज्ञ के रूप में आहुति के रूप में खाया श्रेष्ठ हो गया तस्वीन पुरुष उस पुरुष में यह जो संसारी है रसादिक्रमेण रस ततो ततो ततो ततो ततो मेधा आदि रेत अन्न आपने जो खाया वो क्या होता है अंदर में पचकर रस बनता है और वह रस खून बनता है खून से मांस बनता है मांस से मेधा बनता है मेद से मज्जा बनता है मज्जा से हड्डी और हड्डी के बाद अंत में रेत तैयार होता है तैयार आदि ने तो प्रथमतः सबसे पहला रेत रूपे गर्भ बहुत कहा रेत रूप से वह छिपा हुआ वेस्टित होकर के हाँ सभी के द्वारा प्रत्यक्ष न होता हुआ अंदर में छिपा पड़ा हुआ था आदमी के अंदर कहाता तीन रूप वह पुरुष के अंदर उस रूप से वह मनुष्य है गर्भवती मैंने छिपा पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है ये स्त्री गर्भ प्रवेशात पूर्व गर्भवती प्रथम अन्वय है स्त्री गर्भ में प्रवेश होने से पहले पुरुष गर्भ में है वो पुरुष गर्भ का मतलब जब पुरुष में छिपा पड़ा है ये तात्पर्य पुरुष स्त्री में गर्भ न दृश्यता रेतो रूपने रेतो रेता। रेतो भावे तेन रूपने इत्या तो कोई गर्भ तो है नहीं जिस स्त्री में गर्भ का थैली होता है पड़ा हो उस थैली के अंदर जमा हो फिर आपने कैसे कहा दिया श्रुति ने पुरुष के अंदर गर्भ हो गया हो तब तात्पर्य है कि वह जो संसारी है तो क्या किया भक्षित अन्न का रसायन रेत रूप परिणाम को प्राप्त कर दिया तश्लिष्ट और उस रेत का अभिमान करके कौन ने उसका अभिमान करने जीव हर रेत कर एक एक, एक, -एक जीव अभिमान कर बैठा वो वेटिंग कर रहे बेचारे आपके शरीर के अंदर कब मेरे को जन्म देगा कब मेरे को जन्म मिलेगा वीर अंदर बैठा हुआ है और वीर का ऊपर अभिमान करके जीव है वो सोच रहा है कब ये पुरुष शादी करेगा कब ये पुरुष स्त्री में इस वीर्य का बुन डालेगा कब मेरा जन्म होएगा कब मैं वापस मनुष्य बनूंगा कब शास्त्र पढ़ के मोक्ष पाऊंगा इस चक्कर में अंदर बैठा हुआ जीव सोच रहा है ऐसा नहीं कुछ जीव अंदर है आपको दिख रहा आपको लगता है को इस शरीर के अंदर फिर कोई ही नहीं मेरा शरीर ऐसा लग कर अभिमान आप अकेला जीव, जीव रह राय के कहा जाता है और उसी रूप से पुरुष के शरीर के अंदर छिपे हुआ होने के कारण से गर्भशल प्रयोग कर दिया प्रसाद ये जो हुआ है तेतो अन्नमय से पिंडे अंगेभ्य अवयव्य रक्षण्य तेज सारूपम शर से भ्यो, भ्यो, भ्यस, जो रेत है वो अन्नमय जो पिंड है शरीर है स्थूल शरीर आपका जो सब सब्यम स्थूल शरीर जो दिख रहा है इसके सकल अंगों से सर्वे अंगे रक्षण रूपेण विद्यम अंगों से तेज तेज रूपे में विद्यमान उत्पन्न होता है मैंने सार वो आपका सार है स्थूल शरीर का सार है वो सार निकल गया तो क्या है भे? किसी भी चीज का रस नहीं छोड़ दो क्या बचता है कचरा कूड़ा फेंक देते ना हम नींबू नहीं छोड़ देते रस निकाल दिया सार निकाल दिया नींबू का फिर क्या है तो फ्रिज में रखोगे अभी कूड़ा डिब्बा में डाल देते आम को तो नीचोड़ दिया रस निकाल दिया क्या करेंगे तो संभाल के बढ़िया ढंग से डिब्बे में बंद रख के, फ्रिज में थोड़ी रखा जाएगा उसको फेंक देते वैसे जिस आदमी के शरीर के सार निकल जाए व्यर्थ चला जाए तो आदमी भी कूड़े के बर और बर्बाद हो गया व्यर्थ बेकार उसको संभालना चाहिए कहने का तात्पर्य तेज को संभालो जितनी हो सके शरीर को संभूता हूँ आत्मभूतत्व और पुरुष का सारभ होने के नाते आत्मा के समान आत्मा ही है समझो एक तरह पुरुष का तो आत्मा के समान सार भूत होने के नाते जैसे आत्मा निकल जाए ये शरीर क्या हो गया मुर्दा इसी प्रकार सार निकल जाए वीर निकल गया नष्ट हो गया तो समझो आदमी शरीर बेकार हो गया मुर्दे के बराबर व्यक्त है इसलिए उसको रेत को वीर को आत्मा ही कह गया आत्मा के समान है आपका इतनी महत्व है उसका जैसे अपने आत्मा मैं मर रहा हूं नहीं ऐसा अपने आप की रक्षा करते हो है ना मरने का मरना कौन चाह रहा है कोई चाहता मरना कोई नहीं चाहता मरना सब कहते हैं मैं सदा जिंदा रहूं कभी ना मर मान भुवम में भूयासम मानव भुवम मैं, मैं न हो ऐसा कभी ना हो भूयासम सदा मैं बना रू ये सभी की इच्छा है उसी प्रकार से को भी बनाए रखना है तम आत्मानूपेणा गर्भीभूतम आत्मरे व आत्मा धारिय रेत रूपेणा जो गर्भीभूत अपनी ही आत्मा को अपने ही शरीर इस शरीर में आत्म रूपा रेत को आत्मा रूपाय शरीर में ही आत्मान धार यत्मा के समान धारण करता है आनग्री कार कर प्रसिद्ध स्त्री स्त्रिया ही वैसे पुरुषता गौण्वृत्यार्भ तुम जैसे स्त्री के अंदर वीर चला जाए और वीर गर्भ स्थापित हो गया स्त्री क्या करती है चाहती गर्भ नष्ट कर दो? दू वास्तविक होगी जब पत्नी अपने पति का वीर कभी नष्ट नहीं होने देती है बड़ी रक्षा करती हो नष्ट ना होगी अपने प्राणों से भी ज्यादा गर्भ का संभाल इसीलिए उसी प्रकृति पुरुष भी क्या कर रहा है उसको संभाल ना प्रत को धीरे को इससे गर्भ कह गया ऐसे गौणी वृत्तिया गौणी वृत्ति से गर्भ से प्रयोग किया गया है विभर्ती अत्यंतम वक्त वक्त इसलिए ही तदेत विभर्ति ऐसे करते आत्मनिय विभर्ती कर। आत्माभिमान विशेष शरीर भूतत्वाद आत्माभिमान का विषय होकर के शरीर विद्यमान होने से गर्भिभूतं विवर्ति जो गर्भिभूत छिपा हुआ उस वीर्य को धारण करता है गौणी गर्भ शब्द प्रयोग हो रहा है वीर्य तो और आत्मनी का अर्थ है शरीर द्वितीया अर्थ हो गया रेत रूपण विद्यमान वीर को अपने ही शरीर में ही वह समय प्रकार से धारण करता है यदा और उस रेत को यदा जब भारिय, भारिया जब उसके भारिया होती है तस्यां तस्याग्नो अग्नि में उपगच्छन् उसके साथ संबंध करता हुआ उसमें उस गर्भ के उसकी गर्भ आशय में अपने वीर को सींच देता है इसको गर्भ से एक संस्कार सबसे पहला संस्कार संसारी का संसारी जीव जो पैदा हो रहे हैं मनुष्य रूपेण, इनका सबसे पहला संस्कार ये है गर्भ से एक संस्कार इसके लिए बड़ा विधि विधान आजकल कोई विधि विधान देखता है नहीं संबंध कर लेते हैं पशुवत, पति पद्ली इसलिए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं तो पैदा ही नहीं होते में तो विधि नक्षत्रों नक्षत्रों संस्कार का उसका मुहूर्त निकाली जाती है पति पत्नी का सारा कुंडली देख करके उसका मुहूर्त बनाया देखना पड़ता है उस मुहूर्त में ही और मुहूर्त रात में आना चाहिए नंबर एक दूसरा जिन शुभ नक्षत्रों में कहा गया उन्हीं नक्षत्रों में आना चाहिए लड़की चाहिए तो कन्या नक्षत्रों में लड़का चाहिए तो तुम्ह नक्षत्रों में बच्चा नहीं चाहिए तो अलग नक्षत्र हैं नपुंसक चाहिए तो अलग नक्षत्र सभी भाग कर दिया ज्योतिषियों ने उस नक्षत्र में पाया संबंध करेगा तो वही सही होगा लड़का लड़की नपुंस या नहीं चार विकल्प और उसमें पत्नी का जो मासिक धर्म होता है उसकी समाप्ति का दिन को पहला दिन माना जाता है पहला रात फिर एक दो तीन छोड़ के चौथी छठी आठवीं दसवीं बारहवीं रातों में समन्ध कर सकता है अथवा पांच सात नौ ग्यारह तेरह में लड़की चाहिए तो लड़का तो दो चार आठ दिन इस तरह से वर्णन किया उसके तेरवा दिन के बाद समझ नहीं करना मैंने उसकी रितुमती हो गई मैंने मासिक धर्म के बाद पंद्रह तेरह दिन तक कई अधिकार करने उसके बाद नहीं कर सकते रज की जो सामर्थ्य है वो तो दीर्घ क्षीण हो जाता है कि दबर रज बनना शुरू हो गया और आगे पंद्रह दिन में फिर रज बनेगा उसके अंदर गुण बनता है फिर निकलेगा इसी वजह से नियम बना दे शास्त्र का सारा सोच वैज्ञानिक तरीके से न आजकल मनुष्य सब देखता है ना न गर्भादा के लिए मुहूर्त निकालता है न दिन देखता है न रात कुछ सब बिगड़ा है समाज बिगड़ रहा है इसी वजह से सब राक्षस पैदा हो रहे हैं संस्कारीन राक्षस लोग पैदा हो रहे हैं मनुष्यूपेण राक्षसाँगी तो योषाग्नि में स्त्री में जो सिंचती उपगछन अथ तदेनज एक आया जो, है, जो अपने शरीर के के अंदर छिपा हुआ था, उसको वह पिता बनने के लिए रेत से तो वीर का अभिमान कर तो जीव का पहला जन्म हो गया तरह से पुरुष से स्थाना निर्गमन इस तरह से पुरुष रूपी शरीर पुरुष का जो शरीर रूपी जो स्थान है पुरुष का शरीर रूपी जो स्थान था उस स्थान से निर्गमन किया निकला निकल कर गे रेत काले संस्कार करने के काल में रेतो रूपेण विद्यमान वहा जो इस शरीर से निकल करके अस संसार संसारी का प्रथम जन्म स्त्री का शरीर में चले जाना यही उसका पहला जन्म है प्रथम अवस्था अभिव्यक्ति प्रथम अवस्था रूप में वो अभिव्यक्त हो रहा है पितृशरी प्रथम आवसथे अवस्थिति ही अभिवेज्य के शरीर में जो कि पहला उसका वास स्थान था वह उसकी अवस्थिति की अभिव्यक्ति स्पष्ट हो जाती है वीर पुरुष के अंदर है ये तभी स्पष्ट होता है जब स्त्री में गर्भ में है तो नहीं तो क्या पता आदमी तुम्हारे पुरुषत्व है तुम समर्थ हो वैसा बता चलेगा जब स्त्री गर्भि में गर्भ हो और गर्भ में जाने के बाद वहां टिकर्भ ठीक नहीं है या तो उसे न पहुंचा जाए क्या हो रहा यह संसार आजकल दोनों बहुत बन गई टेस्ट हो जाता है स्त्री का भी परीक्षा होती है पुरुष का भी परीक्षा होती है निर्णय ली जाती है तो ये जो बात कर रही है ये जो पहला जन्म होता है उसका अवस्था में अभिव्यक्त होना अग्रहण नहीं हुआ क्या होना, कंसीव।, कंसीव होना कंसी अंग्रेजी शब्द होते आजकल कंसी होना गर्भ स्वीकार कर स्त्री का गर्भ ने पुरुष वीर को स्वीकार कर लिया गर्भ टिक गया टिकता ही नहीं कई बार स्त्री के अंदर ऐसा गर्म रहता है ऐसा चीज होता है वीर ही जाता वापस पानी बन के जाता है स्त्री का लोकोशंग चला जाता बाहर बीमारी बहुत प्रकार की बीमारी स्त्री का वर्णन किया है तो उसके भी अनेक प्रकार के कमजोरी कमजोरी का वर्णन किया हुआ है सब तो सारा चीज तब तो टिकता है और तो टिक कर बन रहा है तो समझो जीव का पहला जन्म हो गया किसी बात का इत्यादि ना इसी बात को पहले असो आत्मा अमुम आत्मान इत्यादि वाक्यों से पहले कही जा चुकी है असौत्म पुरुष अमुम आत्मान स्वीयम रेतो रूपम आत्मान आत्मे भार्य रूपा प्रेक्षती ऐसा मंत्र पूरा जी ने यह जो जीवात्मा है पुरुष क्या करता है अमुम आत्मान उसके अंदर विद्यमान जो दूसरा वीर जीवात्मा को जो अपना ही तो रूप है आ, अपना आत्मा के समान उसको तुल्य मानकर उसको संभाला हुआ है उसको आत्म आत्मने बारिया रूपा अपना जो अर्धांगिनी रूपा जो पत्नी नाम से कहा जाता है उसके लिए मान लो एक तरह से दे देता है इस प्रकार से पूर्व में कहा जा चुका है तस्त्रिया आत्म भूय तथा समा तो तस्मा देना सातम आता मृगद भावी जिस प्रकार अपने अंग स्तन होते हैं उसी प्रकार वह स्त्री ने क्या करती है इस वीर्य को अपने आत्मभाव को प्राप्त हुए के समान संभालती है तत् मने उस वीर्य को स्त्रिया स्त्री के द्वारा आत्म भूय वह अपने अन्य अवयवों के समान उसको भी एक अवय रूप में ग्रहण कर ले जिस चीज जो चीज आपके शरीर के अंदर प्रवेश हो जाए और उसको आप अपने मस्तिष्क से अवयव रूप में स्वीकार नहीं करोगे तो क्या होगा वो बाहर निकल जाएगा और स्वयं शरीर फेंक देता है कई बार जब आप अपना अवैध मान के खा दी मैंने भोजन खा लिया बड़ा तृप्ति प्रसन्नता से खा लिया लेकिन शरीर को अनुकूल नहीं हो गया तो होगा बेचैनी सा हो जाएगा तो उल्टी हो जाएगी स्वीकार नहीं करता शरीर कई कांटा घुस गया क्या करता है उसको धीरे चारा देता है पीप बन जाता है फिर उसको बात फेंट देता है तो आप, निकाल देंगे। आप कर देगा वो। थोड़ा सब होता है क्या है? अनावश्यक आवश्यक नहीं है जो शरीर स्वीकार नहीं कर रहा अच्छा चीज नहीं मान रहा उसको बाहर फेंट देता उस रूप में आते थोड़ा फूंसे रूप में बाहर आते इसी तरह से याद ये स्त्री उस वीर को अपना मानकर के स्वीकार करके स्व से अध्यय करता हुआ अपने अवैध रूपे जैसा यहाँ भाषिक का देती इसलिए पर स्तनाधिक अभिमान विशेष होता है स्त्री में गुण वर्णन आया शास्त्र में तो वो उन विशेष अवयों के प्रति चित्रा है जितना ही उस वीर जो अंदर है मेरा पति ही इस रूप में मेरे अंदर आ गया है ऐसे मानकर उसकी रक्षा करते आत्मभूम ग जैसा आप नंगी होती वैसा तथा उसी प्रकार से रक्षा कर लेती है तस्मार इसी से ए नाम नहीं ही वह गर्भ उसे कष्ट भी नहीं पहुंचाता इसलिए वह गर्भ भी उसे कष्ट नहीं पहुंचाता इसलिए कांता आपको कष्ट दे रहा है है ना तो कांता कष्ट क्यों दे रहा है आपको क्योंकि वह आप उसका अपना मानते हैं और आप वो आप कष्ट देने लगता है इसलिए जिसको आप पराया मानो आपसे विरोध करने लग जाता है आप वो आपका शत्रु बन जाता है स्वाभाविक है संसार का नियम है कोई भी चीज जिसको आप अपना नहीं मानेंगे और अगले को पता चल जाए ये जो है बाहर बाहर से मिठा हो लेकिन भीतर से आपको नहीं मानता फिर तो उससे शत्रुभाव आ जाएगा चल कोई भी शरीर में अंदर वैसे ही कांटा घुस गया कील घुस गया कुछ भी घुस गया आप उसको अपना नहीं मानते हो वो तो आपको तंग करते दर्द लगता है कष्ट इस तरह से स्त्री जी मान ले लेगी गर्भ के अंदर ये वीर हो गया ये मेरा नहीं ये तो बेकार है इससे तो बड़ा परेशानी होगी मेरे को जैसे धुंधली धुंधली की कहानी आता है ना भागवत में यही तो गहरे में गर्भ हो जाएगा हौज बड़ा हो जाएगा पेट दर्द हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे हंसेंगे कुछ बोलेगा उसके बाद उसको तो निकलेगा तो कितना दर्द होता है कितना परेशानी उठानी पड़ेगी फिर दूध देना पड़ेगा पालना पड़ेगा झूठे वो उदाहरण करने को तैयार नहीं है गाने को नहीं देना ऐसे ही कुछ कुछ दुष्ट और धुली है। तो कहते हैं कि ये नहीं होता। कोई कोई ऐसा होती है सामान्य रूपये के वो बता रहे उस वीरी भी स्त्री को कष्ट नहीं देता वो स्त्री भी उस वीरी को अपने पति का ही दूसरा रूप मानती है अपने अंदर मेरा पति ही इस रूप में मेरे अंदर आया हुआ है है ऐसे मान करके अब उसको अपने से के समान अपने से मान लेती है वह भी भी उस वीर वीर को नष्ट होने नहीं नहीं देती और भी उसे कष्ट नहीं सा गतम नावती वही बोल रहे वह गर्मी अपने उधर में सा अस्य एतम सातम आत्मा नाव उत् गयती अपने उदर में प्रविष्ट हुए उस पति के के इस आत्मा आत्मा को, उस पति पति ही मान रहे मेरे का आत्मा ही मुझे प्रवेश हुआ है। क्योंकि पति पति का है वो। का वो, शरीर के सार्व तत्व रत्व वह होने के नाते उसकी बहुत संभाग के पोषण करती है और अपने आप के समान उसका भावना करती है अनुकूल चीजें खाती है प्रतिकूल को त्याग देती है यह सब विशेष व्यवहार देखने को उसमें मिलता है है स्त्री स्त्री में। में जिस दिया गया आत्मभुय आत्म अवित आत्मभुय का मतलब क्या वह अपने शरीर से उसको अभिन्न मानती है व्यति नहीं मानती है यथा पिता एवं मोती। वैसे ही प्राप्त हो जाता है स्त्री में वह शुभ सिंचा जाता है उस स्त्री के शरीर में से अभिन्नता को वैसे ही प्राप्त हो जाता है जैसे पिता के शरीर के साथ अभिन्नता था पति के शरीर में जैसे वीर्य अभिन्नता को प्राप्त था वैसे ही वह पति रूप और स्त्री का शरीर जो भविष्य में मां बनने वाली है उसके अंदर वह शरीर क्या है अभिन्नता को प्राप्त पुरुष में कैसा है पुरुष कर पूरे शरीर में व्याप्त है और वो भले ही उस स्त्री का पूरे शरीर व्याप्त नहीं हो रहा गर्भ रूपी थैली में बैठा हुआ है है ना गर्भाशय में बैठा हुआ है फिर वो कैसा है वो मानो वो स्त्री के साथ ताजात्मी हो गया अपने से अभिन्न मान ले रही है वो जैसे पुरुष अपने शरीर व्याप्त वीर को अपने से अभिन्न मानता है मेरी आत्मा ही है ऐसा इस वीर की रक्षा करते रहा है उसी पर स्त्री भी उस वीर को अपने से अभिन्न कर लेती है भविष्य में पिता होने वाला वह वा पुरुष जो स्त्री का पति है यथा पितु एवं उसी प्रकार से गचती प्राप्त होती स्त्री के समय प्राप्त होता है और स्त्री उस, उस वीर को किस प्रकार संभालती है यथा स्व अंगम स्तन आदि जैसा अपना अंग स्तन आदि है उनको जैसा संभालती है रक्षा कर लेती है उसी प्रकार से उसे संभाल। तथा क्यों हाथ आदि क्यों नहीं कहा इस पर भी टिप्पणी कर विचार करके लिख रहे हैं देखो कारण यह है स्तनादि में क्या है वर्धनशील मेव दृष्टान्ति सादृश्याय वर्धनशील मेव दृष्टांत सादृशता देने के लिए जो वृद्धि होने के स्वभाव वाला अंग है उसी का दृष्टांतर है जानकर बढ़ने वाला विशेष रूप में बढ़ता है आप कुमार संभोग ग्रंथ पढ़ेंगे या कालिदास के रघुवंश पढ़ेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं वह वर्णन किया है जब गर्भणी होती है स्त्री उस स्त्री के पूरे शरीर का कैसे कैसे अंतर पड़ता है कौन सी महीने में कौन सा अंग किस प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है क्या विकास होता है क्या फर्क पड़ता है सारा वर्णन एक एक अंगल था पूरे शरीर का हाँ। तो पार्वती नाराज हो गई कुमार का नहीं कौन कार्तिकेय भगवान उसके जन्म का वर्णन है कुमार संभव है उसमें पार्वती का वर्णन कर रहा है और पार्वती गर्भिणी हुई है कार्तिकेय भगवान गर्भ में है तो एक एक महीना कैसे उसका शरीर का विकास हो रहा है स्तन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं हाथ पैर में क्या परिवर्तन है। चेहरा में क्या परिवर्तन हो रहा है आंखें कैसी हो रही हैं? होंठ कैसा हो रहा है हर चीज का वर्णन बहुत गजब वर्णन करते करते जब निचले भाग का वर्णन करने लगा तो गुस्सा गया पार्वती कितना गंदा आदमी है ये जगन् माता का निम्नांगों का भी वर्णन कर रहा है वहां क्या विकार हो रहा है करके अभी साफ दे ग्रंथ कभी पूरा ही ना तो कुमार संभव उसके बाद कालिदास का कलम चली नहीं लिखी नहीं सफर उसके, उसके प्रसन्न करने के लिए दूसरे ग्रंथों को बना दी गई कालिदास किसी कवि ने पूरा करने कोशिश किया लेकिन वो मजा नहीं बस जो कुमार समूह का जो कालिदास के लिखा हुआ है वो नहीं भाषा वो गंभीरता वह रहस्य सब नहीं आता तो वो जो है विकास को प्राप्त होता है ना उसका वर्णन शास्त्र में है और साहित्य में मिल रहा है उसी पर गर्भ भी विकास होता है ना ये विकास अभिवृद्धि की सादृश्यता के कारण उसको स्टार्ट तो किया और हाथ पर आदि की अभिवृद्धि नहीं होती गर्भणी होने से है? ये तो है ना कि गर्भ जैसे जैसे बढ़ता है नौ महीना इस से औरत का हाथ भी दो फुट का चार फुट हो जाएगा समझा क्या अरे के पेट बढ़ता हाथ लंबा नहीं होता पैर लंबा नहीं होता ना हाथ मोटा हो जाता पैर मोटा ऐसा कुछ नहीं विकास लेकिन कहा मुख्य रूपेण दूध का निर्माण होता है न स्तन में दूध आना है उसके अनुरूप स्तन बनना है उसका विकास होता है इसलिए जान के भाषिकार ने अभिवृद्धि और विकास की सादृशता को लेकर के जान के दिखाया दृष्टान दिया सन, के समान उसको है करके तस्माधे तो हो किसी मातृ शरीर का साथ आभेद होने के कारण से ये नाम मातृ सगर्भ न अपने मारूप जो शरीर है उस मातृ शरीर को वह गर्भ भी किसी प्रकार से कष्ट नहीं देता न ही नियो के समान हिंसा पीड़ा दर्द नहीं देता है गर्भ पिटकारि बने फुंसी फोड़ा आदि फुंसी फोड़ा क्या होते हैं आपको दर्द देते ना दर्द में से बड़ा कष्ट होता है आप चाहते जल्दी से जल्दी मिट जाए ये फूंसी खत्म हो जाए फोड़ा खत्म हो जाए तुरंत तो दवाई डालेंगे बोरोप्लस डालो ये डालो वो डालो दवाई गोली खाओ तुरंत तो मिटाने की कोशिश कर दिए आप नहीं हो जाए तो तोड़ दो तोड़ देते तो कई लोग हैं ना फूँसी फूंगे होते वहाँ हो जाए तोड़ दे दवाई डालते जल्दी मिट जाए ज्यादा तक टिकने नहीं देते क्यों आपको अच्छा नहीं लगता दर्द भी दे रहा है क्लेश भी होता है ऐसा गर्व माँ को क्लेश नहीं देता न माँ को क्लेश देती है आपस में दोनों एक दूसरे अभेद हो करके होने के कारण से किसी प्रकार से एक दूसरे क्लेश नहीं होता यहाना स्वांगव आप्तभूय गदम जिसलिए वह तनाली अपने अंगों के समान वह उस गर्भ को भी अपने से अभिन्न कर लिया है अपने शरीर से अभेद रूप ने स्वीकार कर लिया है स्त्री ने होने वाले माने इसलिए न किसी प्रकार से कष्ट व गर्भवस्त जीव उस मां को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता वर्णन आता है कि आठवें महीने से लगभग थोड़ा थोड़ा अंदर पैर वैर भी चलते हैं बच्चे का अब अंदर पैर वो हिलाएगा तो दर्द तो होगा कष्ट होता होगा माँ को लेकिन नहीं होता वो बहुत अच्छा लगता है गुदगुदी से महसूस होता है गर्मी को वो बहुत ही अच्छा लगता है सू पुरा नहीं मान और भी अंदर कोई कीड़ा हो जाए कीड़ा ही हिलने लग जाता तुरंत इंजेक्शन देकर उसको बाहर निकाल देंगे वहां से कीड़े हो गए पेट के अंदर है कितना अंतर है कारण केवल भावना अपने मानसी चिंतन अभिमान की बात है उसके साथेद मान लिया तो उसके अंदर कुछ भी हो रहा हो वो दर्द भी उसके लिए सुखदायक हो जाता है और जो दूसरा है उसका दर्द महान क्लेश जाता हैत्मा नत्म है। उदरे गिष्टम दुध्वा इस प्रकार से वह गर्भी स्त्री सा अंतर्वतनी मैंने गर्भवती स्त्री एक इस वीर को क्या मान रही है मेरे ही पति का यह आत्मा ही है ऐसे मान कर के उदर अपना बुद्धवा प्रवेश की हवा मान करके भावती वर्धी परिपाली उसकी भावना करती है मनुष्य तो वृद्धि होने देती है और उसको वृद्धि होने में बाधा न डाल तो उसका परिपालन भी करती है कैसे परिपालन करती है वो गर्भ विरुद्ध असनादि परिहार अनुकूल असनादि उपयोगी परिपालती गर्भ के विरुद्ध जो खाना पीना है उसको त्याग देती है और गर्भ के अनुकूल जो खाना पीना है उनको भोग करने लगती है इस प्रकार से उस गर्भ का परिपालन करती है ये समझना सा भावितव्या साव्यार्भम विभरती सौ अग्र एव कुमार चन्मनो अग्र विभावती स यद कुमारम चन्मनो अग्र भावयति आत्मेति भाव योका संतत्या संत्या एवं संता ही तदस्य द्वितीय जन्मा अब बच्चा बाहर आ गया गर्भ से यही उसका दूसरा जन्म जब मरेगा उसका तीसरा जन्म जब चिता छड़ा दिया जाता है उसका तीसरा जन्म करके अंतिम वर्णन करेंगे ताकि अगला जन्म के लिए तैयारी कर दिया ना उसने तीसरे उसको तीसरा जन्म होगा मरना वे जन्म ही है आगे कहेंगे सा भावित्री गर्भ रूप पति के आत्मा का पालन करने वाली गर्भ रूप में विद्यमान पति का आत्मा रूपा उस वीर का पालन करने वाली वह गर्भिणी भावित्री सा भावित भवती उस वह गर्वि को स्त्री को अपने स्वामी द्वारा पालनीय होती है ये है महीने जहां पति पत्नी की सेवा करेगा पत्नी सेवा नहीं करेगी पति का नियम ये शास्त्र बता रहे विधि कर रहे हैं सेवा परिषदों में जिंदगी भर पत्नी से पति सेवा ले सकता है इन गर्भिणी काल में पति का कोई अधिकार नहीं पत्नी पर सेवा लेने का बल्कि पत्नी की सेवा करनी पड़ेगी ये कह रहे भाई तव्या तो के ना पति ना पति के द्वारा उस पत्नी की सेवा करनी चाहिए पूरा अच्छी देखभाल करो उसको वजन उठाने नहीं देना कोई पानी वानी उठा बाल्टी तो उठाने नहीं देना सारी पहले जमाने तो पानी लाना पड़ता कुछ पति का काम जाओ लिया एनोकर लेकिन उससे कोई काम करवाना नहीं है कोई सेवा नहीं लेना है उसकी सेवा करो संभालो तम स्त्री गर्भम विवर् तम गर्भम क्योंकि वह स्त्री अब उस गर्भ को धारण की हुई है जो आपका ही दूसरा रूप है पिताई पुत्र रूपेण पैदा हो रहा है इसलिए पिता ही पति अस्व रूप व अंदर धारण किया होने से वो एक तरह स्वयं की सेवा कर रहे पत्नी की सेवा नहीं कर रहा है वास्तव में वो अपनी ही सेवा कर रहा है क्यों उस पत्नी के अंदर स्वयं ही वीर रूपेण अंदर प्रवेश कर गया है और उस गर्भ के सेवा कर रहा है वो गर्भिणी की सेवा का लक्ष्य क्या है वास्तव में गर्भ की सेवा गर्भ की सेवा तो मतलब खुद की सेवा खुद ही उस रूप में वह गये हो गए स्व अग्रेव कुमारम जन्मनो अग्रेवी भाव प्रसव होने से पूर्व भी इसलिए गर्भ उस गर्भ का पोषण करती है तब पिता गर्भ रूप से उत्पन्न हुए उस प्रसव के अन्तर सद्यो जात उस कुमार कुमारम जन्मनो अग्रे निभाव इसे पुरुषागर का पति अब पिता हो गया जिस कुमार के बारे में भावना करती रहती है वह गर्भ स्त्री पहले कब उत्पत्ति सकते अग्रे सो सो कर ऐसा मत समझो यहाँ पर सा गर्भिणी कुमारम जन्म नो अग्र एव अग्रे अविभावी दो बार अग्रे अग्रे आया यहाँ एक नंबर टिप्पण कर बता रहे हैं प्रसव काल अव्यवहित पूर्व क्षण प्रसव काल के अव्य पूर्व क्षण तक भी पहले से ले गर्विणी होने का समय से लेकर के प्रसव होने का बच्चे का निकलने से पूर्व क्षण तक पूरा समय इसलिए दोबारा अग्रे अग्रे कर दिया साऊ कुमारम जन्मनो अग्रे अग्रे एव अग्रे अग्रे एव ऐसे पाठ हो जाएगा वो उसको वहां ले जाएंगे कुमार का जन्म से पहले से पहले ही यानी पूर्व क्षणों में भी अधिभावती वह भावना करती पोषण करती रहती है जब तक निकलेगा नहीं तब तक लापरवाही नहीं करेगी चाहे कुछ भी हो जाए उसके साथ कोई अन्याय होगा नहीं अब यहाँ सपिंग जन्म नग्रे निभा स इस्लाम वह पति पिता बन गया अभी जन्म हो गया बच्चे का अब यहाँ जन्म नग्रह जन्मना न पश्चात जन्म नाले जन्म का ऊर्धक काल में अब वह पिता क्या करेगा उस बच्चे का कौन सा संस्कार करेगा का सबसे पहला संस्कार कौन होता है जात कर्म संस्कार जात कर्म संस्कार गर्भिणी काल में गर्भ का संस्कार होता है संस्कार अभी अलग अलग मैंने अलग अलग है कई आठ संस्कार होते गर्भ में रहते बच्चे का गर्भा तो पैदा हो ही गया वहां से शुरू कर गए पैदा होने से पहले तक आठ संस्कार वर्णन किया गया शास्त्र में और पैदा होते ही सबसे पहला जातकर्म संस्कार है फिर वह से 48 संस्कार है आगे मरने तक उस प्रमुख हम लोग सोलह गिनते सोलह संस्कार कर देते हैं तो 48 है 48 और 8 56 मरने के बाद फिर आठ कुल चौसठ संस्कार है मरने के बाद फिर आठ संस्कार की जाते इसरे कुल 64 संस्कार इस जीव का होता है और लेना वो कौन करें मुख्य दो एक तो होता है जन्म ले लिया तो नाम संस्कार कर देते हैं थोड़ा बहुत जो मानने वाले हिंदू हैं वो मुंडन संस्कार कर देते हैं बच्चे का नहीं मुंडन संस्कार चौर संस्कार फिर उपनैन वगैरह दो तो केवल शादी के लिए लाइसेंस बना लिया आजकल लोगों ने शादी के दो दिन पहले कर देते हैं और शादी के दो दिन बाद निकाल के फेंक देता है लोग धागे को चमटी पाई ये दुर्दशा और होता है वो प्रेम संस्कार भी नहीं न के बराबर माना थोड़ी जाएगा उसको प्रेम संस्कार करके शादी के दो तो दिन पहले किया कोई उपन संस्कार है झूठे है वो वो बेटा रचनिक क्या जरूरत पता नहीं अरे शादी करवा दो सीधे सर विवाह संस्कार क्या जरूरत है चार दिन पहले उपन संस्कार करने का झूठे नाटक और बाद में चिंतर को रखना भी नहीं शादी के चार दिल टूटा के फेंकना उसने ऐसी जरूरत है पाप ही पाप कर रहे हैं लोग हम तो मानते नामकरण हुआ मुंडन हुआ विवाह संस्कार और मरण संस्कार बस इतनी होती है बाकी चौसठ में चार ही हो रहे हैं संस्कार ये दुर्दशा है वो बालक का जाप संस्कार करता है क्यों ऐसे कर रहा है वो क्योंकि आत्मा ने भी क्योंकि वो मानता है मेरा ही दूसरा रूप इस प्रकार पुत्र क्या कर समझ रहा है वो से संस्कार करता है इसलिए कि जन्म के बाद वह जो कुमार का संस्कार करता है वो इस प्रकार से वह मान करके मेरा ही दूसरा रूप है मानकर कर रहा है आत्मा नाव अपना ही वो संस्कार कर ले रहा है समझो चार नंबर टिप्पणी इसलिए स्व शरीर स्व शरीर संस्कार होती अपना ही दूसरा रूप है ना वो पुत्र प, पिता है व पुत्र रूप अभिव्यक्ति अभिव्यक्त हो रहा है इसे पिता अपना ही के दूसरा रूप मान करके वो अपने ही शरीर के एक संस्कार कर रहा है पुत्र का संस्कार करने का मतलब वास्तव में खुद का संस्कार कर रहा है माध्यम से ऐसा लोका संतत्या संत्या और एक तत्व वो क्या किया इस पुत्र पौत्र आदि लोगों से विस्तार से अपना ही वो संस्कार कर ले रहा है एवं संतता इस प्रकार क्योंकि इस प्रकार इन पुत्र पुत्र पुत्रोत्पादन रूपी क्रिया के माध्यम से पौत्र आदि परंपरा के चलते रहने से मानो व इन लोगों की वृद्धि कर दी इमे लोग संतता संतता का मतलब क्या ये सारे लोकों का विस्तार हो जाता है लोकों की स्थिति बनी रहती है लोक भूताना पुत्र क्यों लोग टिके कैसे है ये सब लोग टिके किस्से है कर्म से कर्म कौन करेगा यदि आप बच्चा पैदा नहीं करोगे तो आप करते करते मर गए अब बच्चे हैं नहीं तो आगे कौन कर्म करेगा यदि सारे संसार के जितने आदमी सभी भी सोच रहे हम महात्मा बन जाएंगे कोई भी बच्चा पैदा नहीं करेगा तब क्या होगा तो कर्म करने वाला आगे नहीं रहेगा इस पीढ़ी के बाद कर्म करने वाला नहीं है तो कर्म नहीं कर्म नहीं है तो लोग सब नष्ट हो जाएगा अतः इस प्रकार से पुत्र पोत्र जो उत्पन्न करना उनको संस्कारित करना उनको कर्म का शिक्षा देना और उनसे कर्म कराना अरे संस्कार डाल के छोड़ दिया वो अपना कर्म करते रहेंगे। इस परंपरा को चलाने से यह सब लोगों का स्थिति बना हुआ है सब लोग टिके हुए हैं अभी तक तदस्य द्वितीय जन्म यही संसारी पुरुष का दूसरा जन्म है समझो संसारी पुरुष का दूसरा